महाभारत शांति पर्व अधिक त्रिश अदिक्विशतमोध्याय ब्राह्मण के कर्तव्य का प्रतिपादन करते हुए काल रूप नद को पार करने का उपाय बतलाना व्यासुवाच त्रैंव विद्याम अवेक्षेत वेद सुक्तांगत रिका वर्णाचर तो योथर्णस्तथा तिषत तेसु भगवान छठ सु कर्म सुसंस्थित व्यास जी कहते हैं बेटा ब्राह्मण को चाहिए कि वेदों में बताई गई त्रय विद्या और वो माँ इन तीन अक्षरों से संबंध रखने वाली प्रणव विद्या का चिंतन एवं विचार करें वेद के छहों अंगों सहित रिक्त साम यजुस एवं अथर्व के मंत्रों का स्वर व्यंजन के सहित अध्ययन करें क्योंकि जजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह इन छह कर्मों में विराजमान भगवान धर्म ही इन वेदों में प्रतिष्ठित हैं वेदवादेश कुशला हध्यात्मकुशलाश ये सत्वंत महाभागा पश्य प्रभुवाप्य एवं धर्मे वर्तेत क्रिया बदाचरेत जो लोग वेदों के प्रवचन में निपुण अध्यात्म ज्ञान में कुशल सत्वगुण संपन्न और महान भाग्यशाली हैं वे जगत की सृष्टि और प्रणय को ठीक ठीक जानते हैं अतः ब्राह्मण को इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करना चाहिए असनोधे न भूताना वृत्तिम लिपसे त वैद्व सद्या आगत विज्ञान श्रेष्ठ शास्त्र विचक्षण ब्राह्मण किसी भी जीव को कट्ट न देकर उसके जीविका का हनन न करके अपनी जीविका चलाने की इच्छा करे संतों की सेवा में रहकर कर तत्वज्ञान प्राप्त करे सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो स्वधर्मेण क्रियालोक विज जगत में अपने धर्म के अनुकूल कर्म करे सत्य प्रतिज्ञ बने गृहस्थ ब्राह्मण को पूर्वोक्त छह कर्मों में ही स्थित रहना चाहिए पंचभीष समय श्रद्धानो च प्रमतच दातो धर्म विदात्मान सदा पूर्वक पंच महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करे सर्वदा धैर्य धारण करे प्रमाद अर्थात अकर्तव्य कर्म को करने और कर्तव्य कर्म की अवहेलना करने से बचे इंद्रियों को में रखे धर्म का ज्ञाता बने और मन को भी अपने अधीन रखे वीत हर्ष मध क्रोधो ब्राह्मणो नावसीदती दान मध्ययन यीराजव तमह एक ते तेज पापमान चाप जो ब्राह्मण हर्ष मद और क्रोध से रहित हैं उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता है दान वेदाध्यन यज्ञ तप लज्जा सरलता और इंद्रिय संयम इन सद्गुणों से ब्राह्मण अपने तेज की वृद्धि और पाप पाप का नाश करता है। धूत मेधा काम क्रोधे ब्राह्मण पदम इस प्रकार पाप धुल जाने पर बुद्धिमान ब्राह्मण स्वल्पाह करते हुए इंद्रियों को जीते और काम तथा क्रोध को अधीन करके ब्रह्मपद को प्राप्त करने की इच्छा करें अग्निस् श्या ब्राह्मण आश्चार्येदेवता प्रणमे तथ वर्जये दुसति वाचम हिंसा च धर्म संहिता ऐसा पूर्वगता वृत्तिर्ब्राह्मण सेधीयते ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम एवं उनका पूजन करें कड़वे बात मुँह से ना निकाले और हिंसा न करे क्योंकि वह अधर्म से युक्त है यह ब्राह्मण के लिए परंपरागत वृत्ति अर्थात कर्तव्य का विधान किया गया है ज्ञान आगमन कर्माणी कुर कर्मसिध्यति पंचेन्द्रियलाम घोरा लोभकूलाम सुधुस्तराम मनुपंकाध्यादी तरथ बुद्धिमान कालम अभ्युद्यतम पश्य नित्यम अत्यंत मोहनम्म कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है संसार का जीवन एक भयंकर नदी के समान है पांच ज्ञान इंद्रिया इस नदी का जल है लोभ किनारा है क्रोध इसके भीतर कीचड़ है इसे पार करना अत्यंत कठिन है और इसके वेग को दबाना अत्यंत असम्भव है तथापि तो बुद्धिमान पुरुष इसे पार कर जाता है प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए उद्यत है इस बात की ओर सदा ही दृष्टि रखे महताे न बले न प्रतिघातना स्वभाव स्रोत सावृतम जगत जो महान है जो विधाता की ही दृष्टि में आ सकता है तथा तो जिसका बल कहीं प्रतिहत नहीं होता उस स्वभाव रूप धारा प्रवाह में यह सारा जगत निरंतर बहता जा रहा है कालोहदेन महता वर्षा वर्तन संततम मासण तो वेगेन पक्षोलाप तृणेन चमोसोषेन अहोरात्र भेद काम कामग्राणोरेण वेदयेन चर्मद्वीपेन भूताजल चित्वा तीरण हिंसा तरवाशिना युगौम्यन ब्रह्माजन चात्रश्रेष्ठा भूताने कृष्यते यम साधनम कालरूपी महान नद बह रहा है इसमें वर्ष रूपी भवरे सदा उठ रही हैं महीने इसके उत्ताल तरंगे हैं ऋतु वेग है पक्ष लता और तृण है निमेष और उन्मेष फेन है दिन और रात जल प्रवाह है कामदेव भयंकर ग्राह है वेद और यज्ञ नौका है धर्म प्राणियों का आश्रय भू द्वीप है अर्थ और काम जल है सत्यभाषण और मोक्ष दोनों किनारे हैं हिंसारूपी वृक्ष उस काल रूपी प्रवाह में बह रहे हैं युग है है, तथा ब्रह्म ही उस काल नद को उत्पन्न करने वाला पर्वत उसी प्रवाह में पड़कर विधाता के रचे हुए तबस्त प्राणी यमलोक की ओर खींचे चले जा रहे हैं धीराम निरंति बनीष्ण प्लव प्लव ही किम कर बुद्धिमान और धीर मनुष्य प्रज्ञारूप नौकाओं द्वारा उस नद के पार हो जाते हैं जो वैसे नौकाओं से रहित हैं वे अभिवेक की मनुष्यक्षा करेंगे उपन्नम्राज्यो नेतरेतर नेस्तर हो जन दूर तो गुण दोष ही प्राज्ञ सर्वत्र पश्य विद्वान पुरुष जो काल नद से पार हो जाता है और अज्ञानी मनुष्य नहीं पार होता है यह युक्ति संगत ही है क्योंकि ज्ञानवान पुरुष सर्वत्र गुण और दोषों को दूर से ही देख लेता है संशयम स तो काम आत्मा चलचितौलचेतन अपराती कामनाओ में अशक्त चंचलचित्त मंदबुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण काल नद को पार नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष होकर बैठ जाता है वह भी उसके पार नहीं जा सकता अपलो श्री महादोषमान कामग्राह गृही त ज्ञानमप्य न प्लव जिसके प्यास ज्ञान में नौका नहीं है वह मोहित चित्तमूढ़ मानव महान दोष को प्राप्त होता है कामरूपी ग्राह से पीड़ित होने के कारण ज्ञान भी उसके लिए नौका नहीं बन पाता तस्माजनस्थ प्रयतः विचक्षणः तस्य तस्म ब्राह्मण भवे इसलिए बुद्धिमान पुरुष को काल नद या भवसागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए उसका पार होना यही है कि वह वास्तव में ब्राह्मण बन जाए अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे अवदात संजात श्री संदेह श्री कर्म करुन्मज्जन ए तिषे प्रज्ञा निस्तरे यथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन झाजन और प्रतिग्रह इन तीन कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखें कि कहीं इनमें आसक्त न हो जाऊं और अध्ययन यजन तथा दान इन तीन कर्मों का अवश्य पालन करें वह जैसे भी हो प्रज्ञा द्वारा अपने उद्धार का प्रयत्न करे उस काल नद से पार हो जाए संस्कृतस्य से हृद्त अन्यत आत्म प्राजस्या अनंतरा सिद्धि यह लोके परत्रत जिसके वैदिक और संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है उस विज्ञ पुरुष को यह लोक और परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती वर्ते सुगृहसूय पंचभीष समयसाईत गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और दोष दृष्टि का त्याग करके पूर्वोक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे और यज्ञश्रेष्ठ अन्न का ही भोजन करें सताम धर्मेण वर्ते क्रियाम श्रेष्टवदाचरेन असंरोधेन लोकस्वृत्तिम लिपसे गहिता श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म के अनुसार चले और शिष्टाचार का पालन करें तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करें जिससे दूसरे लोगों की जीविका का हनन ना हो और जिसकी लोक में निंदा ना होती हो श्रुति तो विज्ञान तत्व शिष्टाचारो विचक्षण हम स्वधर्मेण क्रियावांश कर्मण सोप्यसंकर ब्राह्मण को वेद का विद्वान तत्वज्ञानी सदाचारी और चतुर होना चाहिए वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करे परंतु कर्म द्वारा संकरता न फैलावे अर्थात स्वधर्म और परधर्म का सम्मिश्रण न करे क्रियावान सद्दानी दान्त प्राज्यो न सूजक धर्माधर्म विशेषज्ञ सर्व तर तुतरम जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला श्रद्धालु मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला विद्वान किसी के दोस्त न देखने वाला तथा धर्म और अधर्म का विशेषज्ञ है वह संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है धृतिमा प्रमतच्चा तो धर्म विदात्म वीतहर्ष मद क्रोधो ब्राह्मणो नवसीद धैर्यवान्न प्रमाशुन्य जितेन्द्रियमज्ञ मनत्वी तथा हर्ष मद और क्रोध से रहित है वह ब्राह्मण कभी विषाद को नहीं प्राप्त होता है ऐसा पुरातन वृत्ति ब्राह्मण कर्माणि ज्ञानवत्व सर्वत्र कर्वत्र यह ब्राह्मण की प्राचीन काल से चली आने वाली वृत्ति का विधान किया गया है ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है अधर्मम धर्म कामोशी करोती है वा धर्म वर्मसंका करोति सम धर्म करो मेथि कौत्य धर्म अधर्म कामच करोच्य धर्म उभे बाला कर्मी न प्रजानन स जायते च चापिधे जो मूढ़ है वह धर्म की इच्छा रखकर भी अधर्म करता है अथवा शोक मग्न सा होकर अधर्म तुल्य धर्म का संपादन करता है मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जानने के कारण मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसा समझकर अधर्म करता है और अधर्म की इच्छा रखकर धर्म करता है इस प्रकार अज्ञान पूर्वक दोनों तरह के कर्म करने वाला देहधारी मनुष्य बारंबार जन्म लेता और मरता है इत महाभारते शांति पर्वड़ी मोक्षधर्म पर्वड़ी शुकानुप्रश्नि पंच त्रिशदिक्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषय दो अध्याय पूरा हुआ